अथर्वेदिया मांडव उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ लात शांति प्रकरण का दसम कारिका देख रहे थे जरा मरण निर्मुक्ता सर्वधर्मा स्वभावत जरा मरण मिछन स्वंते तन्विषया सर्वधर्मा स्वभावत जरा मरण निर्मुक्ता धर्म अर्थात जीव धर्म का आश्रय तो वो सो स्वभाव से जरा मरण निर्मुक्त है किंतु जरा मरण भ्रांति से अपने को शरीर के साथ में करके मैं में वृद्ध हो गया मरने वाला हूँ तो इस प्रकार की मानने से फिर आगे उनको जरा मरण प्राप्त होता है और इसी इसी कारण से वो अपना स्वरूप से चे बनते है, चे बनते विच्युत तो हो जाते हैं स्वरूप स्थिति नहीं रह करके देहत आधात्म्य प्राप्त होता है में सर्विक्रिया शून्य स्वात्मी विक्रिया कल्पना स्वभाव में कोई विक्रिया नहीं है सर्व विक्रिया सर्विक्रिया शून्य सारे विक्रिया से शून्य जो आत्मा उस आत्मा में विक्रिया कल्पनायाम विक्रिया का कल्पना करने से तद वासना या फिर वही विक्रिया का वासना संस्कार बन जाता है होने से स्वभाव की हानि हो जाती है स्वभाव अर्थात तो हम अभिक्रिय असंग कूटस्थ जन्म मृत्यु रहित तो इस प्रकार की जो स्वभाव इसका हानि हो जाता है क्यों वो मान लिया कि हमारा जन्म मृत्यु होता है तब होता है जन्म मृत्यु उसका टीका में श्लोकाक्षराणी व्याकर तुम आकांक्षांग श्लोक का अक्षर आगे व्याख्यान करने के लिए भगवान भाष्यकर पहले आकांक्षा दिखाते हैं कि ये श्लोक क्यों आ रहा है में किम विषया पुनः सा प्रकृति यथा भावो वादि कल्प्यते कल्पनायां वा को दोष इतिहा मरण निर्मुक्ता बहुवृह प्रकृति अन्य पदार्थ हो गया का विषय पुंगलिंग को विषयों यश प्रकृति है तो प्रकृति का विषय इसलिए टीका में कहते हैं आश्रय विषयों विषय भिशय शब्द विषय शब्द आश्रय को विषय करता है अर्थात तो विषय शब्द का अर्थ हो गया आश्रय तो हो गया अर्थात तो कह क आश्रयो यश प्रकृति ये प्रकृति का आश्रय कौन है तो जिसका अन्यथा भाव बादी भी कल्प्य बादी लोग जिस प्रकृति का अन्यथा भाव कल्पना करते हैं वो प्रकृति का आश्रय कौन है अर्थात तो प्रकृति वाला कौन है ये प्रश्न है <coughs> आश्रय विषय वो विषय शब्द आश्रय विषय में भी बहुम्री है आश्रय वो टीका में जो दिया ना आश्रय विषय विषय शब्द आश्रय विषय यश विषय शब्द से विषय शब्द का अर्थ हो गया आश्रय हाँ। भाष्य में किम पुनासा प्रकृति वो प्रकृति का आश्रय क्या है टीका में अप्रकृत प्रकृतेर आश्रय निरूपणम इति आसंख्या प्रकृति का आश्रय क्या है ये विचार आप आरंभ करते हैं तो जो प्रकृति वादी लोग कहते हैं कि बदल जाता है तो वेदांति कहता है कि वो जो प्रकृति है जो बदल जाता है कहते हैं वो प्रकृति का आश्रय क्या है अभी पूर्व पक्ष कहता है ये विचार करना क्या जरूरत है प्रकृति आश्रय निरूपणम अप्रकृतम ये प्रकरण नहीं है प्रकरण तो चलता था कि ये धर्म ये जन्म मृत्यु वाले नहीं मतलब अजन्मा का जन्म इच्छा करते है तो ये तो चल रहा था आत्मतत्व का स्वरूप निरूपण चल रहा था आत्मतत्व का स्वरूप था अजन्म तो अभी ये सब प्रकृति का आश्रय निरूपण करने में आप क्यों चले अजन्म आत्मा का निरूपण होना चाहिए था इसका उत्तर देते हैं भाष्य में किम विषय पुनः सा प्रकृति यश अन्था भावो वादी कल्प्य जिसे प्रकृति का अन्यथा भाव वादी वो कल्पना करते हैं आगे टीका में प्रश्नातरम प्रक्रोती अन्य प्रश्नों को भी दिखाते हैं एक तो है प्रकृति का अन्यथा भाव कल्पना करते हैं और दूसरा कहते हैं भाष्य में कल्पनायाम्बा को दोष इतिहा ये दूसरा प्रश्न हो गया अन्यथा भाव कल्पना करते हैं अगर कल्पना भी करते हैं तो उसमें क्या दोष होता है ये द्वितीय प्रश्न इतिहास ठीक ठीक है है तत्र तत्र के ऊपर पांच टिप्पणी तत्र उत्तरत्व उत्तरत्वेन व्याकरोति पूर्वार्ध उसका उत्तर रूप से देख देते हैं भाष्य में जरा मरण निर्मुक्ता तजो प्रकृति जिसका अन्यथा भाव बादल व कल्पना करते हैं वो प्रकृति का आश्रय क्या है कहते हैं जरा मरण निर्मुक्ता जीवा जरा मरणादि सर्वर्जिता इत्यर्थ जरा मरण आदि कोई भी विक्रिया नहीं है तो यही है वो आत्मतत्व के वो जरा मरण आदि विक्रिया वर्जित वो कौन है के उत्तर देते हैं तो के सर्वे धर्म अच्छा वो धर्म सब कौन है जिसमें जरा मरण नहीं है उत्तर देते है सर्व आत्मा नकृति प्रकृतितः सर्वे न सारे आत्मा सारे आत्मा अर्थात वास्तविक एक आत्मा है उपाधि को लेकर के भेद कल्पना हो जाता है सरे सर्वे आत्मा नवत प्रकृति त तो ये स्वभाव से श्लोक में दिया ना स्वभावतः इसका अर्थ कहते हैं प्रकृति तो उनका प्रकृति से सारे धर्म जो है धर्म अर्थात आत्मा ये जरा मरण रहित तो है टीका में उत्तराधम विभजते उत्तरार्ध हो गया कि जरा मरण इच्छन तन मनीषया इसका अर्थ कहते हैं भाष्य में एवं स्वभा संतो धर्म जरा मरणत इव इछन रज्ज्व सर्प आत्म कल्पयत स्वभावत चलते सतमी एवं स्वभा सत तो इस प्रकार की स्वभाव वाले होने पर भी कौन धर्म धर्म अर्थात आत्मा सारे आत्मा इस प्रकार की स्वभाव वाला इस प्रकार की स्वभाव वाला ऊपर में दे दिया जरा मरण आदि सर्व विक्रिया वर्जिता सारे आत्मा जरा मरण आदि धर्म वर्जिता इस प्रकार होने पर भी जरा मरणम इच्छात जरा मरण इच्छा करते हैं तो जरा मरण कौन इच्छा करता है कहते हैं इच्छात ही व इच्छात जैसा किसी को बहुत ज्यादा डायबेटिक है और वो मिठाई खाता है ये दूसरे लोग क्या कहते हैं उसको पीछे ये तो वो मरने के लिए खा रहा है तो तो मरने के लिए थोड़ी कोई खाएगा कि तो उसका परिणाम वही होगा तो इसी प्रकार की जरा मरण कोई नहीं चाहता है किंतु मानता है तो कहते हैं देखो वो जरा मरण चाहता है इस प्रकार जैसे रजुआ में खाली मानना यही मानता है कि हमारा जरा मरण होता है तो उसका जरा मरण होगा क्योंकि शरीर के साथ है आधार आत्मनी कल्पयंत अपने में स्वरूप में कल्पना करता है जरा मरण मेरा होता है इस प्रकार की मानता है मानने से च्यवंत अर्थात तो स्वभावत चलंती स्वभावत चलंती अपना जो असंग कूटस्थ तो जरा मरण रहित तो स्वभाव से विचित तो हो जाते हैं दो नंबर टिप्पणी शुभा वस्तु चलनती थी जरा मरण आदि मन तो भवंती अर्थ जरा मरण आदि वाला हो जाते हैं मानने लगेगा कि मेरा जरा मरण होता है तो फिर जरा मरण वाला हो जाएगा आगे भाषे में तन मनीषया जरा मरण चिंतया श्लोक में दिया चेवंते तन मनीषया तन मनीषया अर्थात तो उस बुद्धि वाला होकर के तो इसको भाषे में कहते हैं तन मनीषया जरा मरण तद तदभा भाभी तत्व दोषेण जरा मरण मेरा होता है इसी प्रकार की चिंता करने से तद तदभाव भाभी तत्व दोष आ जाता है मैं ऐसा हूँ मानने से ऐसा हो जाता है राजकुमार भील का घर में पलने लगा मानने लगा मैं भील का बेटा हूँ मानने लगा तो वो हो गया इसी प्रकार तो ठीक इसी प्रकार हम वास्तविक जरा मरण रहित वाला है शरीर मनोबुद्धि से अलग है किंतु मानने लगते हैं जरा मरण वाले तो फिर उसी प्रकार हो जाते हैं ये दसम श्लोक का उच्चारण करेंगे आगे कहते हैं प्रासंगिक परित्यज्य सांख्य पक्षी वैशेषिकादि उच्च मानम दूषण अभ्यनज्ञातम अनुभाषे प्रसंग से अभी ये अजातेर जरा मरण ये सब आपने में कल्पना करता है ये बात भी आ गया मूलत तो बात आरंभ हुआ था कि सांख्य लोग ये सत्कार्यवाद और ये नया एक लोग ये असत्कार्य पहले कार्य नहीं था कहेंगे ये परस्पर में विरोध होता है और वेदांत कहता है कि दोनों लोग जो बात कहते हैं ये ठीक ही है ये प्रकरण आरंभ हुआ था ठीक है, है। क्या है कहते हैं किसी का जन्म होता ही नहीं वास्तव में ये बात था बीच में अभी आ गया जरा मरण निर्मुता इत्यादि है कहते हैं, हैं प्रासंगिकम परित ये हो गया साख्य पक्ष में वैशेषिकादि के द्वारा कहा गया था जो दोष सांख्य वाला हो गए सत्कार्यवादी वो कहते हैं कि ये विद्यमान का ही जन्म होता है और वैशे लोग उसमें दोष दिखाते हैं विद्यमान का जन्म कैसे होगा तो विद्यमान का जन्म होगा तो जो अभी विद्यमान है उसका भी जन्म हुआ था तो अनवस्था आदि दोष हो जाएगा तो ये सब दूषणम अभ्य अनुज्ञातम सिद्धांति कहा था कि तथा ये ठीक है अनुमोदा अनुमोदा महे वयम ऐसा कहता हम लोग इसको अनुमोदन करते हैं इसका अभी अनुभाषते फिर विचार उठा करके उसको निश्चय कर लेते हैं श्लोक है जायमानं तय जाते जायम कथमज कथ तत् जिसका कारण ही कार्य है तस्य तो जायते कारणं वाला कहते हैं जो कारण है वही कार्य है अर्थात कार्य पहले कारण रूप से था कार्य ही था तो य कारणम भी कार्य इसका अर्थ हो गया तरणम तो जायते क्योंकि कारण ही तो कार्य है तो कारण जन्म हो गया कारणम तो जायते और साख्य का मत में मूल कारण कौन है प्रकृति अभी कहता है वैशेषिक कहता है अगर वो कारणम जायते कारण कार्य रूप से जन्म हो जाता है जायमानम कथम अजम तो अगर कारण ही उत्पन्न होता है कार्य रूप से तो कारण का जन्म हो गया तो कारण अजोक्य कैसे होगा जिसका जन्म होगा वो अजोके कैसे होगा जााय मानम कथम अजम और दूसरा बात है कि तो ये जो मूल प्रकृति उसके आगे और तेईस तत्व तो उत्पन्न होते हैं मूल प्रकृति उसे होगा महतत्व उसे अहंकार अहंकार से एकादश इंद्रिय पांच तन्मात्रा पांच तन्मात्रा से पांच महाभूत ये सब अगर तेईस तत्व उसे उत्पन्न होंगे फिर वो सवयव मानना पड़ेगा सावैव नहीं है तो उसमें इतने सारे कैसे निकलेंगे और अगर सावयव हो जाएगा तो नित्यम में कथम जिससे कोई विकार होगा वो नित्य कैसे हो जाएगा जिसका तेईस तत्व और आगे उत्पन्न होंगे वो नित्य कैसे होगा वो नित्य हो जाएगा ये वैशेषिक लोग सांख्य के ऊपर दोष देते हैं टीका में सांख्य पूछता है कारण से जायमानते का हानि है आशंख्य आह कारण अगर जायमान होगा तो क्या हानि है उसमें तो श्लोक में नयायी को कहता है जायमान कथम अजम जा। अगर उत्पन्न होगा तो अज कैसे होगा और उत्पन्न होगा तो फिर नाना रूप धारण करता है तो सवयव होगा सवयव होगा तो नित्य कैसे टीका कहते हैं तो वैशेषिक लोग और दोष देते हैं सवयवत्वाच प्रधानस्य से नित्य तो अनुपति रितिया हो गया तो नित्य नहीं होगा नित्य तो अनुपति जो सावयव होगा वो नित्य हो जाएगा श्लोक में कहा भिन्नम नित्यम कथम छ जो भिन्नम होगा सावयव होगा वो नित्य कैसे होगा श्लोक से तात्पर्य यहाँ तक टीकाकार ने श्लोक का व्याख्यान कर दिए अभी टीकाकार भाष्य का व्याख्यान करते हैं तो भाष्यकार श्लोक का तात्पर्य कहेंगे तो टीकाकार कहते हैं श्लोक से तात्पर्य आह गुरुप्रष्ठा में श्लोक का तात्पर्य कहते हैं कथं सज वा व सज जातिवादी भी सांख्येर अनुपन्नम उचित है इति आह वैशेषिक सज जो सांख्य है सत्य का जन्म होता है सत ऐसे कहने वाले जो सांख्य है सांख्य के द्वारा जो कहा जाता है अनुपन्नम उचित है वो जो कहते हैं वो अनुपन्नम वो बात ठीक नहीं है इति कथम ऐसे पूछा जाता है पूछने से वैशेषिक कहता है देखिए सांख्य मत ऐसे अनुपपन्न है कथम सज्जाति भी सांख्ये अनुपन्न उचित इत्याह। इतिहास कोई तृतीय व्यक्ति पूछ रहा है सांख्य वाले जो कहते, है? कहते है। है तो। जो, जो कहते हैं वो अनुपन्न कैसे है वैशेषिक देखिये ऐसा अनुपन्न होता आगे टीका में आगे पृष्ठा में तत्र पाद अक्षराणी योजना सांख्य जो कहते हैं वो ठीक नहीं है इस विषय में प्रथम पाद का अक्षर को अन्वय बताते है भाष्य में पूर्व पृष्ठा में कारणम न्याय ना, ना। सांख्य का मत को दूषण करता है कारणम मृदवद्ध उपादान लक्षणम आगे यष्य में ये होगा कारणम मृदव उपादान लक्षणम यश वादि वे कार्यम जिस वादियों का महत्व में जो कार्य है वो क्या है कहते कारण उपादान लक्षण कार्य जो है वो कारण ही है कुछ अलग पदार्थ नहीं है तो इसका अर्थ कार्य कार्याण परिणाम कारण ही कार्य रूप से परिणाम हो जाता है आगे यश वादी नर्थ कार्य कार्य कारण कार्यकारेण परिणाम यशवादि नर्थ यहाँ भी यह होगा कारण कार्यकार परिणाम यशवादीर्थ क्योंकि वो पूर्व वाक्य का अर्थ कहते हैं श्लोक में है कारण कार्य में यश तो यश कहने से ये वाक्य का अर्थ हो गया एक आदम से यश्यवादी कार्य कारण कार्य कारण परिणाम होते हैं यश्यवादी दोनों जगह में यश ठीक है कारणम ऋदव उपादान लक्षणम यशवादिन वे कार्यम ये हो गया मुख्य वाक्य इसी का अर्थ कहते हैं अर्थात कारणम एवं कार्यकार परिणाम यश्यवादिन दोनों जगह में यश्य होगा कारण ही कार्यकार परिणम हो जाता है जो वादी लोग ऐसा मानते हैं टीका में तदे स्पष्टी उसी बात को स्पष्ट करते हैं भाष्य प्रथम पंक्ति में जो दिया कारणमे कार्याण परिणाम यशवादिन तो केवल स्पष्ट करते आगे टिका में द्वितीय पाद विभाजते तो द्वितीय पाद हो गया कारण तस्तते कारण जन्म हो जाता है ये द्वितीय पाद है उसको कहते हैं भाष्य में अर्थात वादि अजम एव सत अज है वो लोग प्रकृति मूल प्रकृति प्रधान अज मानते हैं अजम एव सत प्रधानादि कारण महदादि कार्य रूपे न जात इत्यर्थ उनका जो कारण है प्रधान वो महदादिक कार्य रूप से उत्पन्न हो जाता है प्रधान से महत महत से अहंकार अहंकार से एकादश इंद्रिय पंचतन मात्रा इस प्रकार सब अज है प्रधान वही कारण है वही महद आदि रूप से उत्पन्न हो जाता है टीका में प्रधान आदि आदि शब्द है न तद अवयवा सत्वाद गृहियो भाषा में देना तस्वय वसत प्रधान आदि प्रधानता तो एक है फिर प्रधान आदि कहने से क्या तात्पर्य टीका में कहते हैं प्रधान आदि आदि शब्द है न प्रधान का जो अवयव है प्रधान का अवयव क्या है प्रधान त्रिगुणात्मिका तो प्रधान का तीन अवयव हो गया सत्व रजतम ये यही उसका तीन अवयव हो गया सत्वादयो टीका में दिया तद अवयवा सत्वादय आदिपद से रजतम ये सब ग्रहण हो जाएंगे महद आदि आदि शब्दे न अहंकारादि ग्रहणम आगे भाष्य में दिया तो प्रधान आदि कारणम महद आदि कार्य रूपेण महद आदि में से आगे अहंकार आदि महत्व अहंकार अहंकार से एकादश इंद्रिय पंचतन मात्रा ये सब तो वास्तविक के, प्रधान कहने से क्या चीज है अर्थात तो उदाहरण देते हैं जैसे रसी बनाते हैं ना, निकुणात्मिका रसी ऐसे करते हैं ये ही रसी ही प्रधान है जैसे हम कहते हैं वृक्ष का अवयव हो गया पत्र कैसे वही परिणाम नित्य अगर अवय वाला नहीं होगा तो परिणाम नहीं होगा तो वो लोग कहते हैं परिणाम ही है किन्तु नित्य कैसा है कहते हैं कि उसका जो परिणाम होना और फिर साम्यावस्था हो जाना ये दोनों अवस्था में ये गुणत्रीय ही रहते है गुण का साम्यावस्था हो जाने से इसको कहा जाएगा प्रलय प्रधान गुणत्रय का विषम अवस्था हो जाने से वही हो जाएगा सृष्टि महत्व अहंकार इत्यादि हो गया तो किंतु है तो वही तीनों गुण मिट्टी कभी पिंड आकार में रहा और मिट्टी कभी घट आकार में रहा दोनों में मिट्टी रहा इसी प्रकार पिंड आकार हो गया साम्यावस्था साम्यावस्था को कहा जाएगा प्रधान और जब विषम अवस्था हो गया कहते हैं अब सृष्टि आ गया तो एक प्रधान अवस्था है कि सृष्टि अवस्था कि दोनों अवस्था में तीनों गुण ही है तो इसलिए कहते हैं कि गुण रूप से वो रहा नित्य रहा इस प्रकार के प्रधान नित्य जिस समय में प्रधान कार्याण परिणत तो हो गया उस समय में और प्रधान नित्य कहाँ रहा तो कहेंगे की अभी प्रधान ये कार्य रूप में विद्यमान ही है अभी कार्य प्रधान रूप में विद्यमान ही है इसलिए उनका मत में महत्व तो अहंकार ये भी सब सत्सत्, इसलिए उनको सत्कार्यवादी कहा जा रहा है अगर पहले महत्व तो अहंकार इत्यादि नहीं था कहा जाएगा फिर तो नया एक जैसा हो जाएगा इसलिए जैसे प्रधान भी सृष्टि समय में है ऐसे महत्व तो अहंकार इत्यादि भी प्रलय समय में है सब सब समय में है तो फिर आदि भी जाएगा। कारण ये रूप से कारण रूप से नित्य है सर्वदा है वो सत्कार्यवादी ना, जो नहीं है उसका उत्पत्ति कैसे दो तो प्रकृति और पुरुष मतलब प्रकृति और पुरुष नित्य मतलब जो प्रकृति कहते हैं उसका जितना सारे सबको ले करके क्योंकि ये जो महत्व तो अहंकार इत्यादि हो गए ये सब प्रधान से कुछ भिन्न नहीं है ना इसलिए प्रधान को नित्य कह देना अर्थात तो ये सब नित्य तो इनका कुछ अर्थात तो नित्य पदार्थ कुछ नहीं है सत्कार्यवादी खाली प्रकट और प्रकट अवस्था कार्य उत्पत्ति कार्य उत्पत्ति होने से पहले जिसके वैदांति में अव्याकृत तो कहते हैं ना तो वही प्रधान अवस्था होता है तो अधिष्ठान उनका मत में वास्तव तो अधिष्ठान शब्द तो का अर्थ होता है कि जिसका कभी अर्थात तो आरोपित तो का जो अपरिवर्तित अंश किन्तु उनका ऐसा वो अपरिवर्तित नहीं है वो परिणामी है तो अधिष्ठान परिणामी अधिष्ठान नहीं कहा जाएगा परिणाम हो जाता है उसका अधिष्ठान जो कि कार्य दिखने का समय में भी जिसका कुछ परिवर्तन नहीं हुआ अधिष्ठान उसको कहा जाता है अर्थात तो सारे कल्पना विलास का जो अपरिवर्तित तो अधिष्ठान है प्रधान अपरिवर्तित तो नहीं है उसका विकार होता है इसलिए तो उसको अधिष्ठान शब्द तो नहीं कहा जाता, तो जाता है परिणाम में अधिष्ठान शब्द व्यवहार नहीं होता है विवर्तन में व्यवहार होता है अधिष्ठान अधिष्ठान उसको कहते हैं जिसका ज्ञान होने से कल्पित का निराकरण हो जाता है उसको अधिष्ठान अच्छा टीका में तृतीय पादम व्याकर होती तृतीय पाद हो गया जााय मानम कथम अजम तो जो उत्पन्न होता है अज कैसे होगा उसका उत्तर देते हैं भाष्य में जायते महदाद महदाद अच्छा रह गया तृतीय पद व्याको महदादी तृतीय पाद जायम कथम अजम इसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में महदादि आकारेण चेज्जा प्रधानमं कथम अजम ते तेर। अजम उच्यतेतिषिद्धम जायते अजम ची महदादि आकारेण चेज्जा प्रधानमंत्री प्रधानम महदादि आकार चेत प्रधान अगर महदादि रूप से उत्पन्न हो जाता है वैशेषिक पूछते हैं कथम अजम उचित उनके द्वारा अज कैसे कहा जाएगा प्रधान अज कैसे अज का जिसका जन्म नहीं होता है वो कैसे हो जाएगा तो विप्रति सिद्धम च इदम ये विप्रति सिद्ध विरोध है जायते और अजम च जन्म भी हो जाता है और भी है ये विरोधवात कैसे कहते हैं विप्रतिषेधम विशोदी जो विप्रतिषेध है उसको स्पष्ट करते हैं कैसे विप्रतिषेध है भाष्य में कह दिया जायते अजम च ये विरोध है चतुर्थ पादर्थम आह चतुर्थ पाद हो गया भिन्नम नित्यम कथम चतत तत् चतुर्थ पाद को कहते हैं भाष्य में नित्यम चयी रुचियते वो लोग ये बात भी कहते हैं प्रधान नित्य भी है प्रधानम भिन्न भिन्नमर्थीर्णीर्णमर्थ न सत् कथम निर्थ प्रधान भिन्न हो जाता है भिन्न अर्थर्ण विदीर्ण अर्थ स्फु चार नंबर टिप्पणी स्फुट विभक्त सवयव अर्थात प्रधान सवयव है तभी नाप हो जाता है एक अवयन उसका सब अव स्फुटित होते हैं स्फुटित अर्थात जैसे कहते न पुष्प जब कली बनता है कली होने से पहले जो अवस्था है उस समय में कुछ भी भेद पता नहीं चलता आगे जब कली हो जाता है पुष्प थोड़ा थोड़ा भेद पता चलता है आगे जब पुष्प खिल जाता है पूरा भेद दिखता है कहते हैं अगर ये पुष्प पूरा भिन्न हो जाता है जिस समय में कली था जिस समय में कली का भी प्राक अवस्था था उस समय में भी ये भेद वहां था कहाँ से आ जाएगा स्फुटमे तो एक सत कथम नि भवे टीका में सवयवत्त वैशेषिक कहते हैं भीमतम भीमतम जो संख्यों का अन्य क्यों इति घटाधिविप्रेत्य दृष्टान साधयति। विमतम प्रधानम अत्यम वैशेषिक कहते हैं कि सवयव क्वा दृष्टान्त घटा ऐसे अभिप्राय रख करके पहले दृष्टांत को सिद्ध करते हैं घट सावयव होना चाहिए घट अनित्य होना चाहिए तो हो जाएगा तो प्रधान भी सावयव होने से अनित्य होगा दृष्टान्त साधयति भाष्य में न ही सवयव घटादी स्फुटन धर्मी नित्यम दृष्टम लोक इतर्थ घटादी एक देशम स्फुटन धर्मी एक देश अर्थात उसका अवयव स्फुटन धर्मी स्फुटन अर्थात विभाजन, नाना रूप परिणमन ये ऐसे धर्मी है वो नित्यम दृष्टम नहीं लोके नहीं पहले दे दिया जो सावयव होगा घटादी जिसका एक देश विकार होगा अर्थात नाना रूप अलग अलग परिणाम हो जाएगा नहीं नित्यम दृष्टम लोके के घट कभी नित्य नहीं हुआ ठीक है मैं स्मृति लोग कहते हैं आप जो अनुमान दे दिए देम सावतवाद घटाधिवत ये अनुमान हमारा सिद्धांत का विरोध है हमारा जो सांख्य स्मृति है कपिल महर्षि बनाए है उसका ये विरुद्ध है तो, अर्थात तो स्फुटन धर्मी होने पर भी वो नित्य है ऐसे संख्य मानते हैं तब तो कहते हैं वैशेषिकों वैशेषिक आप विरुद्ध बात कहते हैं अभी वैशेक कहता है भाष्य में विदीर्ण चाहत एक देश न अजम नित्यम च विदीर्ण भी होगा और एक देश न अवय रहित तो होकर के नित्य भी होगा ये कैसे होगा सवयव है विदीर्ण होगा और निरवय होकर करके नित्य होगा एक पदार्थ ऐसे कैसे होगा तो ये तो सिद्धम तेरह प्राय सांख्य लोग ये विरुद्ध बात कहते हैं तो परिणामी भी होगा और नित्य भी होगा इसलिए नया एक लोग अभी नहीं मानते हैं संख्य को कहते तो परिणामी होगा नित्य होगा ये कैसे होगा संभव नहीं एकादश श्लोक उच्चारण करेंगे दिख्ण दिख्ण दिख्ण दिख्ण दिख्ण दिख्ण दिख्ण। ये दर्शन सांख्य दर्शन क्यों विचार करते हैं कहते हैं यही बताने के लिए कि परिणामी भी है और नित्य भी है मानते हो आप लोग अभी वैशेषिकाख्यो को खंडन कर रहा है तो ये वेदांति को कैसा लाभ है वेदांति कहता है कि जो परिणामी होता है वो नित्य नहीं है हम अगर कभी मानते हैं कि कभी हम हम सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं ये परिणाम होता है कहते हैं ये जो परिणाम होता है ये नित्य नहीं है इसलिए सुखी दुखी होने वाला हम नहीं है हम इसे अलग है ये जानना है इसलिए ये सब संख्य न्यायिक का परस्पर में विवाद करवाते हैं जानना है अर्थात वो लोग कहते हैं कि परिणाम होता है ये कहीं ना कहीं एक परिणाम होता है दिखता है वेदांति खाली कहता है कि परिणाम जहाँ होता है उसके साथ हमारा संबंध नहीं है हम इसे एक अलग तत्व है कुटस्थ है यही निश्चय करने का वो लोग कहते हैं ये दिखता है जन्म होता है उत्पत्ति होता है ये होता है वेदांति अंतिम में कहता है ये जो उत्पत्ति होता है ये सब हमारा नहीं है हम तो अजह है वास्तव है अच्छा अभी ये वैशेषिक और संख्या का जो विवाद चल रहा है उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है आगे तो संख्य लोग कहते हैं कि कार्य कारण अभिन्न है वैशेषिक उनको फिर आगे पूछते है वैशेषिक कह दिए को खंडन कर दिए अभी सिद्धांती वेदांती आकर के उसको अर्थात चूड़ान्त निष्पत्ति सुनाएगा जैसे इनका जो परिणाम कुछ आ करके और जीवाल न दी जाए इसे बोल करके कुछ लक्षण होता है जो कि प्रपंच में लोग में नहीं दिखता प्रपंच में ऐसा दृष्टांत तो यहाँ बुद्ध या घटा जो मोते भी परिणाम होते हुए नीति हो सकता है इसलिए आपका प्रकृति भी परिणाम होते हुए नीति हो सकता है इसे बोलते देख करके शांति को जो जो लोग में दृष्टान नहीं है लेकिन ये मानती है कि जाए नियुक्ति होता है लिखा होगा इसी प्रकार जो वो भी सकता मतलब जो कुछ कुछ नहीं लेकिन वो सत्य जो वेदांति हमेशा अंतिम में श्रुति को लेगा साथ में संख्य लोग वो नहीं ले पाएंगे उनका ये नहीं है आधार नहीं है वेदांति तो कहेंगे की नेहो नानास्ती तो तो किंचन तत्व और वेदांति लोग अंतिम में कहेंगे अनुभव होता है उनके पक्ष में वो नहीं देते वो कहेंगे पुरुष पुष्कर पलासवत अनुभव आता है कहते वो बात ठीक है पुरुष पुष्कर पलास वे अनुभव आता है तो किंतु तो जिस समय पुरुष पुष्कर पलासवत अनुभव आता है उस समय में नाना पुरुष ऐसा अनुभव आता है क्या कहेंगे वो तो, तो नहीं आएगा उस समय तो फिर आप कैसा कहते हैं नाना पुरुष तो इतना ही वो वेदांति कहता है कि तो, जीव भेदो जगत जग आत्म भेदो जग आत्मेदो जग जगत सत्यना आत्म भेदो जगत सत्यम ईशोन्य भेदो जगत सत्यम ईशोन्यय त्यज ते तेस ते ते तदा योग सांख्य वेदात सम्मति सांख्य योग वेदात सब एक हो जाएंगे अगर वो लोग कहते हैं आत्म भेदो नाना आत्मा है और जगत सत्यम जगत अर्थात उनका प्रकृति ये सत्य है और ईश अन्य योग में मानते हैं सांख्य लोग का नहीं मानते हैं, इतना मानते हैं, पंचदशी का श्लोक है तो इतना अगर वो लोग छोड़ देंगे सांख्य वेदांत तो योग एक ही है तो वेदांतिक लोग वही बात कहेंगे इतना आप छोड़ दीजिए अभी विक पक्ष से अथवा सिद्धांतिक पक्ष से सां को कहा जाएगा आप लोग कहते हैं कार्य कार्यकारण अभेद है अभेद है आगे टिका में कार्य कारण अभेद है। जो कहते हैं कारण अभिन्नम कार्यम कि कार्य अभिन्नम कारण ये विकल्प करता है कार्य कारण अभिन्न है क्या मिट्टी घट से अभिन्न है अथवा घट मिट्टी के साथ अभिन्न है ये दोनों अलग चीज हैं तो अभी ये प्रश्न पूछते हैं कारण अभिन्नम कार्यम अथवा कार्य अभिन्नम कारण इति विकल्प आद्यम अनुबदती पहला विकल्प ये दिखाते हैं अच्छा एक नंबर टिप्पणी दे दिया कारण अभिन्नम कार्यम अर्थात कार्य से कारण अंतर्भाव ये जो कार्य है वो कारण से अभिन्न कार्य जो है वो कारण से भिन्न नहीं है अर्थात तो कार्य कारण में अंतर्भाव हो जाना और आगे कार्य अभिन्नम कारणम दोनों में टिप्पणी दिया इसका अर्थ हो गया कारण से कार्य अंतर्भाव कार्य तो कारण में अंतर्भाव होगा अथवा कारण कार्य में अंतर्भाव होगा ये दोनों विकल्प करके उत्तर देते हैं मतकार्य जायम कार्याण ते कथम ध्र यदि यदि यदि अतः अजम् कारण्यम अतः कार्यम अज और यदि जायमानी कार्याण अन्य करना पड़ेगा यदि जायमानी कार्यात कारणम अभिन्नत्व अन्यम कथम थे ध्रुवम अन्य प्रकार के हो गया अर्थ तो कहते हैं यदि कारणात संख्य मत में कारण अज है तो कारणात अन्यत्व अज से अनन्य हो गया कार्य कार्य कारण से अनन्य हुआ और कारण अज हुआ तो इसलिए कार्य भी अज हो जाएगा तो कार्य मजम कार्य भी अज हो जाएगा तो ये विरुद्ध हो गया कार्य भी है और अज भी कहते हैं ये विरुद्ध हो जाएगा और द्वितीय पक्ष यदि ही जायमान कार्यत कार्य जो है वो जायमान है तो जायमान कार्यात यदि कारणम ऊपर से लाएंगे अनन्यत्म जायमान कार्य से कारण अनन्य हुआ और जो जायमान कार्य हुआ वो नित्य होगा क्या नहीं होगा और कारण उसे अभिन्न हो गया तो कथम थे ध्रुवम ये कारण फिर ध्रुव कैसे होगा क्योंकि जाायमान जो कार्य है अध्रुव है उसके साथ अभिन्न हुआ तो होने से वो नित्य कैसे होगा एक उपाय में प्रथम पक्ष में कार्य भी नित्य हो गया अज हो गया और द्वितीय उपाय में कारण कैसे नित्य होगा ये दोनों पक्ष में दोष आया टीका में अतो अस्वीन पक्षी कार्य अजम तो प्रथम पक्ष में जो कारण है उससे अभिन्न हुआ कार्य तो कार्य भी अज हो जाएगा दूषयती तथा कारण अज तथा अज अज कारण अभिन्न होने से कार्य भी अभिन्न हो गया कार्य होने से कार्य भी अज हो जाएगा अतः श्लोक में दिया अतः कार्य मज कार्य भी अज हो जाएगा अब द्वितीय अनुद्रवती द्वितीय हो गया कार्य अभिन्नम कारणम अर्थात जो कारण है वो कार्य से अभिन्न है कार्य से भिन्न नहीं है तो इसको श्लोक में कहा यदि जायम ही वे कारणम अभिन्नम कथम थे ध्रुव ये द्वितीय पक्ष उसका अर्थ टीका मर जाते हैं जायम कारणम अभिन्नम यदि जायमान हो गया कार्य उससे अभिन्न हो जाएगा कारण तो अभी जो कारण हुआ वो जायमान से अभिन्न हुआ तो जायमान से जो अभिन्न होगा वो फिर अज होगा वो जन्म वाला हो गया जन्म वाला हो गया तो नित्य हो जाएगा फिर नहीं, नहीं होगा न तरी कारण ध्रुव भवितुम अरति फिर कारण ध्रुव नहीं होगा कार्य अभिन्न तस्य च दूसरे थे कार्य से अभिन्न हो गया कारण तो बने से तस्वत्व तो वो अध्रुव हो जाएगा कारण भी अध्रुव हो जाएगा नित्य हो जाएगा इति दूसरे दूस श्लोक में कहा कारण थे ध्रुवम कथम ये फिर कारण ध्रुव कैसे होगा आगे टीका में श्लोक से तात्पर्य आह श्लोक का तात्पर्य कहते हैं भाष्य में उक्त से अर्थ से आह यही अर्थ को स्पष्ट करके कहते हैं यही अर्थ अर्थात पहले जो कहा जाायनम कथम अजम और भिन्नम कथम चित्यम जो पूर्व श्लोक में कहा इसी को स्पष्ट करते हैं टीका में कार्य कारण अभेदवाद विप्रतिषेधो दर्शित कारण में अभेद कहेंगे तो विप्रतिषेध पूर्व श्लोक में कहा गया था जायम कथम अजम भिन्नमित्यम कथम च ततत ये जो पूर्व श्लोक में कहा गया था तस्व दृढ़ीकरण अयम श्लोक उसी को दृढ़ करते हैं अर्थात ये कार्य कारण अभिन्न कभी नहीं हो पाएगा पूर्वार्धरो पूर्वार्ध में जो अक्षर है उससे जो अर्थ प्राप्त होता है हो गया पूर्वार्ध पूर्वाध अर्थ पूर्वार्ध अक्षर का अर्थ से जो अर्थ प्राप्त होता है उसको कहते हैं भाष्य में प्रथम पंक्ति में कारणात अजात कार्य से यदि अन्यम इष्ट तवया तत कार्यम अजमती प्राप्त कारण हो गया अज कारणा कार्य यदि अन्य इष्टम, कार्य अन्य हुआ तो या ततः तो तो क्या हो जाएगा कार्यम अज़मिति प्राप्तम? कार्य कारण अज है कार्य उसे अभिन्न है तो कार्य भी अज़मिति अजमेत टीका में प्राप्तेर अनिष्ट पर्यवसायित्व आह ये जो प्राप्त हो गया कार्य भी अज हो गया ये अनिष्ट है कैसे अनुष्ठे है भाष्य में कहते हैं इदम चीप्र सिद्धम ये और एक है कार्य तब कार्य भी कहते हैं और अज भी कहते हैं ये तो विरुद्ध है तब टीका में प्रधान से अज्व इति उत्तम प्रधान अज है और जायमान है ये विप्रति कहा गया था ये प्रधान प्रधान अजह है और जायमान है वो कहा गया था ततो तत्व उक्तम इति इतिव विन उससे भिन्न दोष है जो भाषा में द्वितीय पंक्ति में अभी दे इदम चिप्रति सिद्धम पहले विप्रति था प्रधान अजह है और जायमान है ये दूसरा विप्रति हो गया कार्य जो है वो अज हुआ ये दूसरा विप्रति है इति व्यनक्ति कार्यम इति आगे ठीक टीका अभेद अभी मायावाद नए से दोष अभी संख्या वाले वेदांतिकों कहेंगे आप भी तो जो कार्य है वो कारण से अभिन्न मानते हैं जो घटे हो मिट्टी से भिन्न है क्या नहीं है आप भी तो मानते हैं तो हमारे ऊपर क्या दोष देते हैं तो वेदांति कहता है की अभेद होने पर भी मायावाद में ये दोष नहीं है क्यों नहीं है कारण से कार्या अन्यम अनभ्युपगम कहता है कि घट मिट्टी से भिन्न नहीं है किंतु मिट्टी घट से भिन्न है हम यह कहते हैं। है। कारण, कारण, कारण से कारण से मृद कार्याद अन्यम अनभ्युपगमत कारण मिट्टी घट से अभिन्न है ऐसा हम नहीं कहते मिट्टी तो भिन्न है कार्य सेव कारण मात्र तो अंगीकारादी महत्व आह कार्य जो है वही कारण मात्र है कि कारण कार्य मात्र नहीं है इति इति महत्व आह तब वेदांति कह रहा है संख्य को भाष्य में द्वितीय पंक्ति में हम लोग देख लिए थे कार्यम अजम से तब आप ऐसे मानते हैं ये दोष है अच्छा आज यहाँ रखेंगे और दो पंक्ति रहेगी अभी आगे चार दिन अवकाश रहेगा तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह तारीख क्या लिखा है किम अवकाश है दो प्रश्न आ गया क्या नहीं आम जो अमावस्या दो है अच्छा ठीक है अगर चार दिन अवकाश रहेगा <laughs> ओह um...